शांति शांति ही मन की पांच वृत्तियों के अंतर्गत प्रमाण वृत्ति को लेकर के हमने विचार किया है प्रमाण वृत्ति के बाद दूसरी वृत्ति है विपर्य वृत्ति विपर्य को विपर्य क्यों कहते हैं महर्षि पतंजलि ने सूत्र के रूप में इसका समाधान किया है विपर्यो विपर्यो मिथ्याजानम विपर्यो मृत्याजानम रूप प्रतिष्ठम विपर्य विपर्य को समझ, समझाते वे महर्षि पतंजलि ने सूत्र में स्पष्ट किया है मिथ्याजानम विपर्य का अर्थ मिथ्या जान है विपर्य का अर्थ विपरीत ज्ञान है उस विपरीत ज्ञान को ही यहां पर मिथ्या ज्ञान के नाम से कहा है मिथ्या ज्ञान का अर्थ है उल्टा जान गलत ज्ञान असत्य ज्ञान अयथार्थ ज्ञान यह है मिथ्या मिथ्याजान मिथ्याजान को मिथ्याजान क्यों कहा जाता है और सूत्रकार ने स्पष्ट किया यहां पर अतदरूप प्रतिष्ठम एक होता है तदुरूप प्रतिष्ठम और दूसरा है अतदरूप प्रतिष्ठम तदुरूप और अतदुरूप तदुरूप का अर्थ क्या है तदुरूप को समझेंगे तो अतदुरूप भी समझ में आ जाएगा तस् रूपा तदुरूपा तस्य रूपा तदुरूप तस् कस्य जिसका ज्ञान हम करना चाहते हैं जिस पदार्थ का ज्ञान करना चाहते हैं जानकारी करना चाहते हैं उस पदार्थ के लिए यहां पर तद शब्द का प्रयोग किया है तद तस् पदार्थस्य रूप तद रूप तस् रूपम तद रूपम यह तस् रूप तद रूप तस् पदार्थस्य रूपम इति स्वरूपम यहां रूप का मतलब है स्वरूप उस पदार्थ का स्वरूप उस पदार्थ का स्वरूप जैसा है उसको तदरूप कहते हैं जिस पदार्थ को हम जानना चाहते हैं प्रमाता आत्मा जीवात्मा जिस पदार्थ का ज्ञान करना चाहता है उस पदार्थ का जो रूप है यानी जो स्वरूप है वो पदार्थ जिस रूप में भी है उसी उसी रूप को तदरूप कहा है जिस स्वरूप में वह पदार्थ है उसी स्वरूप को यहां पर तद्रूप शब्द से स्पष्ट किया है तो वो जैसा जैसा है वह पदार्थ जिस रूप में है जिस स्वरूप में है जिस स्थिति में है वह पदार्थ उसी स्थिति को एहसास करना है यह है तद्रूप का अर्थ पर यहां पर मिथ्या ज्ञान में ऐसा नहीं होता है जो पदार्थ जिस रूप में है जिस स्वरूप में है उसके विपरीत स्वरूप में एहसास होता है व्यक्ति को तदुरूप अतदुरूप न तदुरूप अतदुरूप जो तदुरूप नहीं है उस स्वरूप में नहीं है विपरीत स्वरूप में है प्रतिष्ठम अंत में शब्द है प्रतिष्ठम प्रतिष्ठम विद्यमानम प्रतिष्ठम पर विद्यमान तदरूप में जो विद्यमान है उसको तदरूप प्रतिष्ठम कहेंगे जो वस्तु जिस रूप में विद्यमान है उसको तदरूप प्रतिष्ठम कहेंगे और जो वस्तु जिस रूप में विद्यमान नहीं है जिस रूप में स्थित नहीं है उसको कहेंगे अतदरूप प्रतिष्ठम तो अर्थ हुआ जो वस्तु जिस रूप में विद्यमान है उसको उस रूप में अनुभव नहीं करना उसके विपरीत अनुभव करना उससे उल्टा अनुभव करना यही अतद रूप प्रतिष्ठम का अर्थ है तो मिथ्या विपर्यो मिथ्या जान को विपर्य कहते हैं और वो कैसा है अतद रूप प्रतिष्ठम में है जो जैसा है उस रूप में विद्यमान नहीं है इसी का नाम है मिथ्या मिथ्याजान उल्टा जान संसार में मिथ्या मिथ्याजान इस रूप में व्याप्त है पूरे संसार में जहां जहां तक मनुष्य हैं कोई ऐसा एक मनुष्य नहीं मिलेगा जिस मनुष्य तक मिथ्या मिथ्याजान पहुंचा ना हो मिथ्याजान की जो व्यापकता है वो एक प्रकार से व्यापक है सर्वव्यापक के रूप में विद्यमान है जहां जहां तक मनुष्य है वहां वहां तक मित्यजान विद्यमान है संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है बच्चा हो बूढ़ा हो छोटे से छोटे बच्चे में और बड़े से बड़े वृद्ध तक व्याप्त है किशोर बच्चा हो युवा बच्चा हो प्रौढ़ व्यक्ति हो कोई भी मनुष्य हो पुरुष हो स्त्री हो कैसा भी व्यक्ति हो प्रत्येक मनुष्य में अविद्या मिथ्याजान व्याप्त है और इसके आश्रय से कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जो छूटा हुआ हो सभी मनुष्य मिथ्याजान के आश्रय में जी रहे हैं मनुष्य का जो उद्देश्य है जिस उद्देश्य को लेकर के मनुष्य जन्म लेता है संसार में जिस संकल्प को लेकर के आत्मा मां के गर्भ से बाहर निकलता है गर्भ में रहते समय आत्मा का जो संकल्प होता है जिस संकल्प को लेकर के गर्भ से बाहर निकल के आता है आत्मा जिस संकल्प को लेकर के जिस उद्देश्य को लेकर के जन्म लेता है व्यक्ति वो उद्देश्य वो संकल्प वो एक कोने में रह जाता है उस संकल्प को ताक में रख कर के व्यक्ति चलता है और मिथ्या जान के चुंगल में फंसा हुआ है फंस जाता है और इस मिथ्या जान से बाहर निकलना बहुत मुश्किल सा हो गया है वैसे व्यक्ति बहुत ऊंची ऊंची बातें करता है बड़ी बड़ी बातें करता है बड़ी बड़ी योजनाएं करता है ऊंची ऊंची पढ़ाई भी करता है बड़े बड़े कारनामें भी करता है पता नहीं क्या क्या करने लगता है मनुष्य बहुत कुछ करता है इतना सब कुछ करता हुआ भी इस मिथ्याजान के चुंगुल से बाहर नहीं निकल पा रहा है और इस मिथ्याजान ने मनुष्य को ऐसा जकड़ करके रखा है जैसे बंदरी जो है किसी मरे हुए बच्चे को पकड़ करके रखती है उसको एहसास नहीं होता है कि यह बच्चा मर गया है सूख सूख करके हड्डियां निकल के आ गई तो भी बंदरी जो है उस बच्चे को पकड़ करके रखा है और यह जो स्थिति है यही मनुष्य की स्थिति है मिथ्या मिथ्याजान इतना व्याप्त हो गया है व्यक्ति के अंदर रोम रोम में विद्यमान है कहने को व्यक्ति कहता है धन से कोई मुक्ति मिलने वाली नहीं है धन से मुक्ति मिलने वाली नहीं है पर धन के पीछे लगा हुआ है वित्तेषण से ओतप्रोत है इसीलिए व्यक्ति उस धन के लिए समय निकालता है धन के लिए व्यक्ति के पास समय ही समय है पर मुक्ति के लिए समय नहीं है कोई धन में फंसा हुआ है धन के चक्कर में चला हुआ है कोई व्यक्ति रूप में फंसा हुआ है कोई व्यक्ति खाने में फंसा हुआ है कोई पुस्तकों में फंसा हुआ है कोई व्याख्यान देने में फंसा हुआ है कोई आश्रम बनाने फंसा हुआ है अलग अलग व्यक्ति किसी ना किसी विषय में फंसा हुआ दिखाई देगा कोई क्रोध में कोई लोभ में कोई ईर्षा में कोई अहंकार में कोई किसी में कोई किसी में हर व्यक्ति में कोई ना कोई एक स्थिति ऐसी है उससे बाहर निकल के नहीं आता व्यक्ति किसी को रूप नहीं भाता है तो उसको शब्द बहुत अच्छा भाता है किसी को शब्द नहीं भाता है तो किसी को रस बहुत अच्छा भाता है अच्छे ढंग से रस में लगा हुआ है कोई रस में लगा हुआ है तो कोई गंध में लगा हुआ है यानी किसी ना किसी रूप में रस में गंध में स्पर्श में शब्द में आदमी जकड़ा हुआ है कोई जमीन के पीछे लगा हुआ है कोई तो मकान के पीछे में लगा हुआ है कोई गाड़ियों के पीछे लगा हुआ है कोई किसी ना किसी के पीछे लगा हुआ है बस निरंतर उठने से लेकर के रात्रि में सोने तक और आज व्यक्ति होश में है और जब तक संसार में होश में रहेगा वो किसी ना किसी के पीछे लगा हुआ दिखाई देगा तो इससे ये पता लगता है कि मित्याजान के जो जड़े वो कितना विशाल है कितने व्यापक है मतलब यहां पर विद्यमान विद्यमान है अविद्या तो उसकी जड़े जो हैं ऐसी फैलती जा रही हैं फैलती जा रही है और संसार में जिस किसी भी कोने में मनुष्य है वहां तक उसकी जड़ है इतना व्यापक रूप से विद्यमान है मिथ्याजान कोई ऐसा विषय नहीं है उस क्षेत्र में ये कह सके कि इस क्षेत्र में मिथ्याजान नहीं है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है। सर्वत्र फैला हुआ है मिथ्याजान और इसी मिथ्याजान के कारण से व्यक्ति चाहता हुआ भी उस लक्ष्य को सामने नहीं रख पाता है चाहता हुआ भी इस मिथ्याजान के कारण से उसने जो संकल्प लिया हुआ है उस संकल्प को पूरा करने के लिए उद्यम मेहनत पुरुषार्थ जैसा व्यक्ति को करना है वैसा उद्यम नहीं कर पाता है उसने संकल्प ले रखा है कि मेरे को ऐसा ही करना उसका उद्देश्य सामने भी है लेकिन उस सामने उद्देश्य जो रहा है उसको ध्यान नहीं दे पाता है इसी मिथ्याजान के कारण से उसको पता है ईश्वर मेरे को देख रहा है सुन रहा है जान रहा है छोड़ेगा नहीं मेरे को ईश्वर फिर भी ईश्वर को एहसास करता हुआ ईश्वर को व्यापक भी मानता हुआ ईश्वर को सर्वशक्तिमान मानता हुआ भी इसी मिथ्याजान के कारण से उन कार्यों से बाज नहीं आता जिन कार्यों को नहीं करना चाहिए उन कार्यों को वो त्याग नहीं कर पाता है ये जो संबंध बने हुए हैं, माता का पिता का भाई का बहन का पति का पत्नी का गुरु का शिष्य का जितने भी ये सारे के सारे संबंध हैं, इन सारे संबंधों में व्यक्ति जकड़ा हुआ है इनसे ऊपर उठ नहीं पा रहा है इन सब संबंधों से ऊपर एक और संबंध है जो ईश्वर के साथ आत्मा का संबंध है उस संबंध के लिए उसके पास समय नहीं है उस संबंध को एहसास करने का उस संबंध को जीवन में उतारने का उसके पास समय नहीं है इसी मिथ्याजान के कारण विपरीत ज्ञान उल्टा ज्ञान है ज्ञान बहुत रखता है व्यक्ति उसको ये लगता है मैं बहुत जानता हूं मैं जानकार हूं मैं ये भी जानता हूं वो भी जानता हूं वो भी जानता हूं सब कुछ जानता हूं लेकिन उस सब कुछ जाने में जानने में मिथ्या जान विद्यमान है उस ज्ञान के साथ साथ मिथ्या जान मिला हुआ है उसके साथ में और इसी मिथ्याजान के कारण से जिस स्थिति में उसको रहना चाहिए उस स्थिति में नहीं रह पाता है। और देखिए कहने को वो कहता है मैं चाहू तो ऐसा कर सकता हूं लेकिन करता नहीं आश्चर्य की बात यह है वो कहता है, मैं चाहूं तो यह कर सकता हूं लेकिन करता नहीं है आप ही कर सकते क्या मैं नहीं कर सकता मैं भी कर सकता हूं क्या समझते हैं आप अपने आप को मैं भी करता हूं लेकिन करेगा नहीं आपको ही बोलना आता क्या दुनिया में आप अकेले हैं बोलने वाले मेरे को भी बोलना आएगा लेकिन बोलता नहीं मैं रोक सकता हूं ऐसा नहीं कि मैं नहीं रोक सकता लेकिन रोकता नहीं देखो कैसे बैठा हुआ है बिल्कुल मौन बिल्कुल मौन है दिखा रहा है कुछ भी नहीं बोलता है यानी सामने वाला कोई एहसास करता है ये ऐसा करता है मैं भी कर सकता हूं लेकिन करता नहीं मैं ये भी कर सकता हूं वो भी कर सकता हूं सब कुछ कर सकता हूं लेकिन करता नहीं है करेंगे तभी तो लाभ होगा कर सकता हूं यह बात तो व्याप्त है और आत्मा सब कुछ कर सकता है जिस काम को एक व्यक्ति कर रहा है क्योंकि वो कर सकता है इसलिए कर रहा है क्योंकि वो एक आत्मा है जब वो आत्मा इस बात को कर सकता है तो प्रत्येक आत्मा उस बात को करेगा कर सकने का सामर्थ्य प्रत्येक आत्मा में है केवल सामर्थ्य के रहने से काम नहीं चल सकता उस सामर्थ्य का उपयोग करना पड़ेगा उसको क्रियान्वित करना पड़ेगा उसको कर्म में बदलना पड़ेगा उस सामर्थ्य को तब जाकर के हम उस स्थिति तक पहुंच सकते हैं केवल अपने सामर्थ्य को पहचानने मात्र से उन्नति नहीं हो सकती है अपने सामर्थ्य को पहचान करके उसको क्रिया के रूप में लाना होगा उसको धरती पर उतारना पड़ेगा जब धरती पर उतारता है व्यक्ति तब उसको एहसास होता है हां मैं ये कर सकता हूं इसलिए कर रहा हूं जब व्यक्ति नहीं करता क्रिया नहीं करता है तब केवल बोलता व्यक्ति और उस बोलने में अहंकार काम करता है याद रखना उस बोलने में जब अहंकार काम करता है तो वो अहंकार मिथ्याजान से ओत प्रोत है और जब तक व्यक्ति में मिथ्याजान ओत प्रोत रहेगा तब तक वो व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ सकता और उसने जो भी संकल्प लिया है उस संकल्प को पूरा नहीं कर सकता संकल्प पूरा तभी हो पाएगा जब इस मिथ्याजान को एहसास करके इस मिथ्याजान को मन से हटाना होगा मिथ्याजान के हटने पर ही तत्वजान आएगा कटोरे में कुछ भरा हुआ है तो दूसरी चीज उसके अंदर नहीं आ सकती है। मिथ्या ज्ञान उसके अंदर भरा हुआ है मन के अंदर और जब तक ये ज्ञान भरा हुआ रहेगा तब तक हम वो स्थिति में नहीं पहुंच सकते ये वास्तविकता है तो इस मिथ्या ज्ञान को एहसास करना है विपरीत ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहा है जो अतदरूप में रहता है जो वस्तु जैसी नहीं है उसको उस रूप में एहसास होता है यही मिथ्याजान है दशातेक्ष पृथिवेशं वनस्पता